नमः नम अथ दुवाच तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुले तम वाख्य उवाच मधुसूदनः अच्छी तम तथा कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णकूल इदं तथा उस प्रकार करुणा से आविष्ट व्याप्त और अश्रुपणाकूली क्षणम आसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाली विशीत अंतम शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन भगवान यह वाक्य वचन वाच कहा कसमल विस्म समुपस्थित अनाजुष्ट स्वर्गम कीजुन प्रद्छेद कुत स्वा कसमल इदम अना जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करजुन कस विस्मे असमय में इदम यह कसमलम मोह कु किस हेतु से समुपस्थितम प्राप्त तो हुआ क्यूँकी क्योंकि जुष्टम न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है अस्वर्गम न स्वर्ग को देने वाला है और अर्ति करम न कृति को करने वाला ही है ौर त्यक्तम पात्र नएपद्य सेदय दौर्बल्यम त्यक्ति पर अन्वय कि शब्द नपुंस को मा स्म गाप्त हो केतत यह न पुजित नहीं जान परंतप परंतप क्षुद्रम हृदय दौर हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक् त्याग कर उठ युद्ध के लिए खड़ा हो जाम अहम संख्य द्रोड़म च मधुसूदन यु भी प्रतियोश पूजा रहा वरी सूदन पर छीद कथम भी अहम संख्य द्रोड़म च मधुसूदन की शुभि प्रतिशार हिशूदना शब्दार्थ मधुसूदन थे मधुसूदन अहम मैं संख्य रणभूमि में कथम इस प्रकार की णों से भीषम भीष्म पितामा द्रोणाचार्य की प्रतियोगी विरुद्ध लड़ूंगा यत क्यूँकी अरिसूदन है तो वे दोनों ही पूजार पूजनीय हैं गुरुन हवा हि महावान्ेयो भोक्त भेक्षुमी ह लोके गुरु कामस्ुनिह भुंजीय भोगान रुधे प्रदिग्धा पदछेद गुरुन अहत्वा महावान्ेय भोक्त भेक्षम अभी इोके हवा अर्थ काम तो गुरु इहुजीय भोगान्वय श्रद्धा महानुभावान महानुभाव गुरुन, गुरुजनों को आहत्वा न मारकर मैं यह इस लोके लोक में भैक्षम भिक्षा का अन्न अपी भी भोक्तुम खाना श्रेय कल्याण कारक समझता ही क्योंकि गुरुन, गुरु गुरुजनों को हत्वा मारकर अपि भी इह, इस लोक में रुधिर प्रदिधान रुधिर से सने हुए अर्थ सामान अर्थ और काम रूप भोगान एव भोगो को ही तू तो भुंजीय भोगा न चये ततरनो गरी यद वये यदि वो जयेयू हजीविषा तेव स्थिता प्रमुखे धार्थ राष्ट्र पदछेद नीत विदरत् यतवा जेम यतिवा वा न जेयु यन हा जी जी विश्राम अवस्थिता प्रमुखे धारा अनवय एक नहीं विद्मा जानते कि की ना हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन कतरत दोनों में से कौन सा गरीय श्रेष्ठ है हैथवा यह भी नहीं जानते कि जये उन्हें हम जीतेंगे यदि या, या नह, हमको वे जय जीतेंगे और यान जिनको अथवा मारकर हम न जिजीव श्याम जीना भी नहीं चाहते ते वे एवं ही हमारे आत्मीय भारत राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुख ही हमारे सामने मुकाबले में अवस्थिता खड़े हैं काण्य दोषो पहत स्वभाव पृछा ताम धर्म सम्मू चेता ये निश्चित ब्रूही तनमें देहम शाधी मनक्षीद कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव छा धर्म सूढ़चेता ये सै निश्चित ब्रूहि तस्में शिष्य अहम शाधी मन अन्वय एवं शब्द कार्पण्य दोषोपहत स्वभा कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म समूढ़ चेता धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं स्वाम आपसे पूछता हूं कि की जो साधन निश्चितम निश्चित श्रेयः, श्रेय स्यात्, हो वह, तथ मेरे लिए गृही, कहिए क्योंकि, अहम्, मैं ए आपका शिष्य शिष्य हूँ इसलिए तमाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझको साधि शिक्षा दीजिए न ही प्रश्या ममा योक मुझोषण इंद्रिया अवाप्य भूमत्न मृद्ध राजमी चाधिपत्यम पदक्षी नी प्रश्यामी मम अदियाछोषण इंद्रियाण अवाप्य भूम असपत्न ऋद अपिच अधिपत्यम अनवय एवं शुद्धार्थ ही क्योंकि भूमौ भूमि में असपत्नम निष्कटक धन धान्य सम्पन्न राज्यम राज्य को च और देवताओं के आधिपत्यम स्वामी पने को अवाप्य प्राप्त होकर अपि भी मैं तत् उपाय को न नहीं प्रश्यामी देखता हूँ जो मम मेरी इंद्रिया इंद्रियों के उषण सुखाने वाले शोकम शोक को अपनुद्व दूर कर सके संजय वाच् हृष्केश हम गुडाकेश नो गोविंदीं उत्तरा ऋषिेशुाकेश नोत्स्य गोविंद अन्वय शब्दा परंत हे राजुडाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ऋषिकेशम अंतरयामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार उक्ता कहकर फिर गोविंदम श्री गोविंद भगवान ऐसी नोध ऐसी युद्ध नहीं करूँगा इति यह स्पष्ट उक्ता कहकर चुप बभुव हो गई तम उच ऋषि केश प्रहसनिव भारत से मध्य वच्छेद तम उवाच ऋषि केश प्रहसन इव भारत सेन्योभ मध्य विशीदंत इदम वच अनवय क्यों शब्दार्थ भारत हे भरत धृतराष्ट्र धृत राष्ट्र ऋषि श्री कृष्ण महाराज उभयो दोनों सेनियों सेनाओं के मध्य बीच में विषितम शोक करते हुए तम उस अर्जुन को प्रहसन प्रसन्न हस्ते हुए थे इदम यह वच वचन वाच, बोले श्री भगवान उच अशोच स्व प्रज्ञावाद भाषते गुन गता सु नानू शोचंसी पुंडिता परछेद अशोचान अनुशोच ते गुन अगता सुन च न अनुशोचं पंडिता एवं श्रद्धार्थम तु अशोचान न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए अनुशोच शोक करता है क्या और प्रज्ञावादान पंडितों के वचनों को भाषण से कहता है परंतु गता जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए चा। और चाह जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिता पंडित जन न नुशोचंसी शोक नहीं करती नववाहम जातुनासम ने जनाव नए मत परम पदछेद न एव तो जातु न आसम न न च एव न नविष्या सर्वे वत परम अनवय एवं तु तो एवं ऐसा एवं है कि अहम मैं जातु किसी काल में न नहीं आसम था अथवा तम तू न नहीं आशी अथवा इमे ये जनाधिपाह राजा लोग ना नहीं आसन थे क्या और न एवं ऐसा एव ही है कि अतः इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब नहीं भविष्या रहेंगे देथा देमार यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यती पर छेद दे यौवनम जरा तथा प्राप्ति धीर तत्र न मुह्य अन्वय एवं शुद्धार्थ यथा जैसे देवात्मा की अस्मिन इस देहे देह में कौमारम बालकपन यौवनम जवानी और जरा वृद्धावस्था होती है तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति है, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है तत्र उस विषय में धीर धीर पुरुष न मुह्य मोहित नहीं होता मात्र स्पर्शा तु कौनते यीतोषण सुख दुखदा आगमा पाई नो नित्या भारत पदछेद मात्र स्पर्शा तु कौनते यीतोषण सुख दुखदा आगमा पाई न अनिता छ भारतवय एवं शब्दार्थ कौनते पुत्र शीतोष्ण सुख दुखदा सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली माता स्पर्शा इंद्री और विषयों के सहयोग तू, तू आगवा पाई न उत्पत्ति विनाशील और अनित्या अनित है इसलिए भारत भारत तान, उनको तू सहन कर यम व्यथियम ते पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम सोमृत स्वाय कल्पते परच्छेद यम ही न एते पुरुषर सब समुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते अनवय शुद्धार्थ ही क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ पुरु दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले यम जिस धीरम धीर पुरुषम पुरुष को इंद्री और विषयों के सहयोग नीति व्याकुल नहीं करती सह वह अमृतत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होता है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभोर दृष्टेद न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः दृष्टः तु अत उभिशि युशु असतः असत वस्तु की तो भाव सत्ता न नहीं विद्य है तू और सतह सत का अभाव अभाव न नहीं विद्यती है इस प्रकार अनयोह इन उभोह दोनों का अपी ही अंत तत्व तत्वदर्शी भी तत्व पुरुषों द्वारा दृष्ट देखा गया है अविनाशी तू तद विद्यय न कर्तु कर्त अर्दचे अविनाशी तू तत्व इदम ततम विनाशम अव्यय कस्त कर्म अर्वय शब्दारिनाशी नाश रह तो, तो, उसको विधि जान येन जिससे इदम यहम संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग अस् इस अव्यय से अविनाशी का विनाशम विनाश करने में कोई भी न अर्ती समर्थ नहीं है अंतवंत इमे देहा नित्य योक शरीर अनाशीनो प्रमेस्व भारत पदछेद अत इन दुक्ता शरीरण अनाशीन अमेयर तस्वत अन्वय एवं श्रद्धा अनाशीन नशरहित अमेयर अप्रमेय नित्यस्य से नित्य स्वरूप शरीर जीवात्मा की इमे ये सब देहा शरीर अंतवंत नाशवान उक्ताह कहे गये है इसलिए भारत भरत वंशी अर्जुन तू युद्धस्व युद्ध कर यह नव वेदी मन्यते हतम् न न विजानितो ये मनते हतौत नीजानी ये वेत्ति हतान मनते मन्यते हतम् तो नीजानी न तो न अयम् हमती न हनते अन्वय शुद्धा य जो एनम इस आत्मा को हंतारम मारने वाला वृत्ति समझता है क्या तथा यह जो एनम इसको खत्म मरा मन मानता है तो वे उभ दोनों ही न नहीं जानी जानते क्योंकि अयम यह आत्मा वास्तव में न न तो किसी को हंसी मारता है और न न किसी के द्वारा खन मारा जाता है न जायते मियते व कदाचि नयू भविता अजो नित्य शाश्वत पुराणो नीरे वजछीद न जायते मेरी यचि न अयम् भूत्वा भविता वूय अजह अयम् नि शाश्वत अयम पुराण नन्वय एव अयम् अय आत्मा कदाचित किसी काल में भी न तो जायते जन्मता है वा व न मृसी मरता ही है वा तथा न न यह भूतवा उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला ही है क्योंकि अयम यह अजह अजन नित्य नित्य शाश्वत सनातन और पुराण पुरातन है शरीर शरीर के हन्य मारे जाने पर भी यह ना, नहीं खन्य मारा जाता या वेद विनाशीन निज्यय कथम सह पुष पाथ कंघात पदछेदेदीनाशीन निजम अव्यय कथम सह पुष् पाथ कम घातिकवय श्रद्धा पार्थ अर्जुन यह जो पुरुष पुरुष एनम इस आत्मा को अविनाशीनम नाश नित्यम नित्य अजम अजन्मा और अव्ययम अव्यय वेद जानता है सह, वह सुरुष कथम कैसे कम किसको घाती मरवाता है और कथम कैसे कम किस को हंसी मारता है वसान से जीर्णानी यथा विहार नवा गृहति नाड़ी तथा शरीर विहाय जीर्णा संयाति नवानि देही पदछेद वातासी जीर्णा यथा विहाय नवानि की नर अपराणी तथा विहाय शरीर विहार जीर्ण संयाति नन्वय एवं शुद्धार्थ यथा जैसे नर मनुष्य जीर्णानि पुराने विक वस्त्रों को विहार ख्याल अपराणी दूसरे नवानी नए वस्त्रों को गृहराती ग्रहण करता है तथा वैसे ही देही जीवात्मा जीवनानी पुराने शरीर शरीरों को विहाय त्याग कर अन्याने दूसरे नवाने नए शरीरों को प्राप्त होता है नैनम छिंद शाणी नैनम दहति पावकः पावक नैनम खेदयंतो न शोषयती मारुतः परछेद न एनम छिंदी शस्त्राणि दहति पावक नी आप न शोष मारुत अन्वय एवं शब्द इस आत्मा को शस्त्रण शस्त्र नती काट सकते इनम इसको पावकः आग ना नहीं डहती जला सकती इनम इसको आप जल न नहीं पेदयंती गला सकता क्या और मारुतः वायु न नहीं शोषिय सुखा सकता अच्छेद्योम दाह्योयम अक्लेोशो्य निर्वगत स्था अचल सनातन पदछेद अछेद्य अय अदा्य अय अक् अशोच नर्वगत स्थाड़ अचल अयम सनातन अन्वय क्यों शब्दार्थ अय आत्मा अछेद्य अयम यह आत्मा अदा और एव निदेह अशोच्य अशोच्य है तथा अयम यह आत्मा नित्य निर्वगत सर्व्यापी अचल अचल स्थाणु रहने वाला और सनातन सनातन है अव्यक्तो अव्यक्त चिंत अभी कार्यो मुच्य से तस्मा विदिवैनम नानो सोचितु अर्सी परच्छेद अव्यक्त अयम अचिन्त अयम अवीकार्य अय उच्य विदित्वा विदि न अशोचित अर्य आत्मा अव्यक्त अव्यक्त है अय यह आत्मा, आत्मा? अचित्य अचिन्त है और अय यह आत्मा अविकार्य विकारित कहा जाता है तस्मा इससे अर्जुन एनम इस आत्मा को एवं उपर्युक्त प्रकार से विदित्वा जानकर कर तो अनुशोचित शोक करने की न नर्हसी योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है अच्छे नित्य जातम तो नित्य से मृत तथा तो महाबाहो नोचित अर्द अच्छे वन्य से मृत तथा महाबाहो न एवं सोचितुं अन्वय शब्दाथ अथ किंतु यदि एनम इस आत्मा को नित्य जातम् सदा जन्मने वाला वा तथा नित्य सदा मृतम् मरने वाला मन से मानता है तथापि तथा तो महाबाहो महाबाहो तू एवं इस प्रकार सोची तुम शोक करने को न अती योग्य नहीं है जात ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य न तस्मा शोचिती जात ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत अहार्य अर्थे न तो शोचित अर्सी अन्वय एवं शुद्धा ही क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जातस्य जन्म हुए की मृत्यु मृत्यु ध्रुव निश्चित है च और मृत मरे हुए का जन्म जन्म ध्रुवम निश्चित है तस्मात इससे भी इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थ विषय में तम तू तु, सोच शोक करने को न अर् योग्य नहीं है अव्यक्ता दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निध न्यवा का परिदेवना पदच्छेद अव्यक्ता दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानी एव सत्र का परिदेवना अनवय एवं श्रद्धार्थ भारत अर्जुन भूतान संपूर्ण प्राणी अव्यक्ता जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानी एव मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल व्यक्त मध्यानि बीच में ही प्रकट है फिर ती स्थिति में का क्या परिदेवना शुरू करना है आश्चर्य पश्य कसी देना आश्चर्य वी ैनम शृति शुवा पीनम वेदना चित्द आश्चर्य पश्य कच्चि एनम आश्चर्यवत वदती आयत श्रोता वेदना चन्वय एवं कस्ि को एक महापुरुष ही इनम इस आत्मा को आश्चर्य आश्चर्य की भांति पश्य देखता है च और तथा वैसे एव ही अन्य दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्व तो का आश्चर्य आश्चर्य की भांति वी वर्णन करता है तथा अन्य दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही एनम इसे आश्चर्य आश्चर्य की भांति सुनता है च और कचित कोई कोई तो श्रुत्वा सुनकर कर अपी भी एनम इसको न एव नहीं वेद जानता देहि नित्य मवध्योयम देहि सर्वस्य भारत भूतानि अवध्य अयम सर्वस्य भारत तस्मा सर्वा भूता शोचि अन्वय शुद्धा भारत अर्जुन अय यहा देही आत्मा सर्वस्व सबके दे शरीरों में नित्यम सदा ही अवध है तस्मा इस कारण सर्वाणी संपूर्ण भूतानी प्राणियों के लिए कम तो तु, सोचितुं शोक करने को न अती योग्य नहीं है स्वधर्म अच्छी चावेक्ष नी कमी तो अर्सी धर्म युद्धा श्रेय न क्षत्रि न विद्य पदछेद स्वधर्म अभी चावेक्ष नी कंपीतम अर्सी धर्म युद्धा श्रेय अनत न विद्य तथा स्वधर्म अपने धर्म को देखकर भी अवेक्ष भय करनी न अरहती योग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए ही क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए धर्म धर्मयुक्त युद्धात युद्ध से बढ़कर अन्यत दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न नहीं विद्य है यदृक्षा चोपन्नम स्वर्ग द्वार पावृतम शोखीन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मे दृश्येद यदृषया च उपपन्नम स्वर्ग द्वार अतम सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभं युद्ध ईदृश अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ पार्थ यदृक्ष अपने आप उपन्नम प्राप्त हुए और अपावृतम खुले हुए स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार के इस प्रकार के युद्धम युद्ध को सुख भाग्यवान क्षत्रिया छत्री लोग ही लभनते पाते हैं अथ चेतम धर्म संग्राम स्वर्म की धर्म संग्राम स्वधर्म की अन्वय शब्दार्थ। किंतु यदि हिमम धर्मम धर्मयुक्त संग्रामम युद्ध को न, नहीं करीष्यसी करेगा तथा तो स्वधर्मम स्वधर्म क्य और कीर्ति को हित्वा होकर पापं प्राप्त होगा अकीर्तिम चाता कथित संभावित चा की मचेदि चा भूता अव्ययाम अकीर्ति अव्यम संभावित मरणाचते तथा भूतान सब लोग से तेरी अव्ययाम बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का भी कथन करेंगे क्या और संभावितस्य मानमी पुरुष के लिए अपकीर्ति मरणात मरण से भी अतिरिक्त बढ़कर है भया दृढ़ादूप रतन मंतनते महारथा हमतो भूत यास्य लाघव पदक्षेद भयात रणात उपरतम मंस्यम महारथा एसा चम बहुमत भूत यास्य लाघव अन्वय एवं शब्दार्थ च और ईशा जिनकी दृष्टि में तम तू तु पहले बहुमत बहुत सम्मानित होता होकर अब लाघवम लघुता को या प्राप्त होगा वे महारथा महारथी लोग तमाम तुझे भयात भय के कारण रड़ात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मनसन से मानेंगे तवाहिता अवाच्यवाद बहून वजिष्य तवाहिता बहून वजिष्य तव अ निंद तमर्थ्यम तत दुख तरव शब्द तव तेरे वैरी लो तो सामर्थ्यम सामर्थ निंदा करते हुए तुझे बहुन बहुत से अवाक्यवादान न कहने योग्य वचन ची वजिष्यंती कहेंगे तत उससे दुखतरं अधिक दुख नु और किम क्या होगा हतोवा व प्राप्यसी स्वर्गम जीवा वोक्ष से महीम तस्माष्ठ कौनते युद्धा कृत निश्चय परेद हतवा प्राप्त स्वर्गम जीवा वोक्ष से महीम तस्माष्ठ कौनतेय युद्धा कृत निश्चय अनवय क्यों या तो तू युद्ध में खत मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त प्राप्त होगा वा अथवा संग्राम में जीतवा जीतकर महीम पृथ्वी का राज्य भोक्ष से भोगेगा तस्मात इस कारण कौन थे अर्जुन तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्ष्ट खड़ा हो जा सुख दुख के समय कृतवाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व नाप मसी पदच्छेद सुख दुखे समय कृत्या लाभ लाभ जया जयो तत युद्धा युजियव न एवं पापम अवाप्यसी अन्वय शुद्धार्थ जया जयो जय पराजय जय पाजय लाभा लाभाली और सुख दुखे सुख दुख को समय समान कृत्व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 बुद्धि बुद्धिया युक्त यहां कर्म बंधमी पदछेदा ते अभिता कांख्ये बुद्धि योगे तो इम सृ बुद्धया युक्त यया पाथ कर्म बंधम प्रहायसी अन्वय इव श पार्थ पार्थ ईशा यह बुद्धि बुद्धि ते, तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई, तू और अब तू इमाम इसको योगे कर्म योग के विषय में शुरू सुन यया, जिस बुद्धि से युक्त युक्त हुआ तो कर्म बंधन कर्मों के बंधन को प्रस्य भली भांति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा नेहाभिक्रम नशो से प्रत्यवायो न महतो भयादेद न इ अभी अस्तवाय नर्मयोग में अभी आरंभ का अर्थात बीज का नाश न ना नहीं अस्ति है और प्रत्यवाय उल्टा फल रूप दोष भी न नहीं विद्यति है बल्कि अस्य इस कर्म योग रूप धर्मस्य धर्म का स्वल्पम थोड़ा सा अपी भी साधन जन्म मृत्यु रूप महत महान भयात भयसी प्रायसी रक्षा कर लेता है व्यवसायत्म का बुद्धि एक नंदना बहुशाखा बुद्धयो नुद्धयो व्यवसायेद व्यवसायत्मिक बुद्धि इह नंदना बहु शाखा ही अनंता बुद्धय अव्यवसाय अन्वय एवं शब्दार्थ गुरु नंदन अर्जुन इह इस कर्मयोग में व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि एका एक ही भवती होती है किंतु अव्यवसाय अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धिया बुद्धिया निश्चय ही, ही बहु शाखा बहुत भेदों वाली च और अनता अनंत होती है याचम प्रवद्यंत विपस्थित वेद वाथ नस्तीवादि पदछेदितादी अविपस्थिति वेदवादरता पार्थ नस्ति वादि काम आत्म स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम गति प्रति पदछेद काम आत्म स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान विशेष बहुलाम भोग प्रसाता बुद्धि सामधा न पर छेद भोग प्रसाद अपहृत चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाध नन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ अर्जुन कामांतमान जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं वेद जो कर्मफल फल के प्रशंसक वेद वाक्यो में ही प्रीति रखते हैं। स्वर्ग पराह, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्य दूसरी कोई वस्तु ही न नहीं अस्ति है इति ऐसा वादी कहने वाले हैं, है अविपस्थित वे जन इमाम इस प्रकार की याम जिस पुष्पिता पुष्पित यानी वाचम शोभा को प्रवदंसी कहा करते हैं जो कि भोगयी स्वर्ग गतिम प्रति भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है तया उस वाणी द्वारा अपहित जिनका चित हर लिया गया है भोग प्रसा प्रसक्तानाम जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की समाधव परमात्मा में व्यवसाय आत्मिका निश्चयात्मिक बुद्धि बुद्धि न नहीं नही विधीयुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वन्दो नित्य सो निग क्षेम आत्म पदछेद्यसिया वेद निश्चय गुण्य भव अर्जुन निर्द नित्य सत्व निगम आत्मवान एवं शब्दार्थ अर्जुन अर्जुन वेदाह वेद, प्रकार से त्रैगुण विषया तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तू निस्तुण्य उन भोगों एवं उनके साधनों में हर्ष, असक्तिन द्वंदों से रहित नित्य सत्व नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित नियोग क्षेम योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान स्वाधीन अंतकरण वाला भाव हो या वन अर्थ उदपाने सर्वतः संपलु तो सुन विजानत पर छेद या वान अर्थ उद पानी सर्वतः संप्लुद केवानु ब्राह्मण से विदानक अनवय एवं शब्दार्थ सर्वतः सब ओर और ऐसी परिपूर्ण जलाशय के, के प्राप्त सति प्राप्त हो जाने पर उद छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान जितना अर्थ प्रयोजन अस्ति रहता है ब्रह्म को विजानत तत्व से जानने वाले ब्राह्मण से ब्राह्मण का सर्वेशु समे वेदों में तावा उतना ही प्रयोजन रह जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते से माँ फलेश माँ कर्म फल हेतुर्भु माते कर्मणि पदच्छेद कर्मणि एव कदाचन मा कर्म फल हेतु भो माते संगण अन्वय एवं शुद्धा ते तेरा कर्मणि कर्म कर्णे में अ अधिकार है उसके फलेश फलों में कदाचन कभी माँ नहीं इसलिए तू कर्म फल हेतु कर्मों के फल का हेतु माँ भू मत हो तथा ते तेरी अकर्मडी कर्म न करने में भी संग आसक्ति म अस्तु हो कर्माणी संगम त्यक्त सिद्ध्यो सामुभूति सोग उच्य से योगस्थ कु कर्मा संगम त्यक्तय सिद्ध सिद्धयो समूह समय शब्दार्थ धनंजय धनंजय संगम तु आसक्ति को त्यक्त त्यागकर तथा सिद्धया सिद्ध सिद्धि और असिधि में समह, समान बुद्धि वाला होकर योगस्थ योग में स्थित हुआ कर्माणि कर्तव्य कर्मों को कुरु कर समत्वम समत्व ही जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है योग, योग उच्यते कहलाता है दूरेण हवरम कर्म बुद्धि धनंजया बुद्धो शरण कृपा फल हेतव दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण अन्विच्छ फल हेतव अन्वय इव शुद्धार्थ बुद्धि योगात बुद्धि योग से कर्म सकाम कर्म दूरेण अत्यंत ही अवरम निम्न श्रेणी का है अतः इसलिए धनंजय धनंजय तू बुद्धो सम बुद्धि में ही शरणम रक्षा का उपाय अनवि ढूढ़ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर ही क्योंकि फल हेतु फल के हेतु बनने वाले कृपड़ा अत्यंत दीन हैं बुद्धि युक्तो जहातीह जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत बुद्धियुक्तः इह ुक् जहा शब्दार्थ बुद्धियुक्तः बुद्धियुक्त समबुद्धियुक्त पुरुष सुकृत दुष्कृत पुण्य और पाप उभय दोनों को इह इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है तस्मात इससे तो योगाय समत्व रूप योग में युजस्व लग यह समत्वरूप योग ही कर्मसु सु कर्मों में कौशलम कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषि जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गचंत्य नाम कर्म जम बुद्धि युक्त ही फल त्यक्त मनीषिण जन्म बंध गच्छन्ति पदम गतिमय अन्वय शुद्धा ही क्योंकि बुद्धियुक्ता समबुद्धि से युक्त मनीषिण ज्ञानी जन कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम फल खल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से मुक्त हो अनामयम निर्विकार पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं यदाते यदाते मोहकलीलं मोहकलीलं निर्वेद शब्द यदा जिस काल में से तेरी बुद्धि बुद्धि मोह कलीलम दलदल को व्यती भली भांति पार कर जाएगी तदा उस समय तू श्रोत सुने हुए क्या और श्रोतव्य सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंता प्राप्त हो जाएगा स्रोते भी प्रतिपन्ना से यदा स्थाप्य निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वापससीद श्रोति विप्रति ते यदा स्थाप्य निश्चला समाधो अचला बुद्धि सदा योगम अवाप्यसी अनवय शब्दार्थ श्रोति विप्रति पन्ना भाति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई ते तेरी बुद्धि बुद्धि यदा जब समाधव परमात्मा में निश्चला अचल और अचला स्थिर स्था ठहर जाएगी तदा तब तू योगम योग को अवापस प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा अर्जुन व स्थित प्रज्ञ का सेशव स्थित किसी व्रजेत कियधिस्थस केशव स्थेत किं प्रभाषेत किसी अन्वय शब्दाथ केशव हे केशव समाधि समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का, का क्या भाषा लक्षण है वह स्थित भी स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे प्रभाव से बोलता है किम कैसे सित बैठता है और किम कैसे व्रजित चलता है श्री भगवान यदा कामान सर्वान्थ मनोगता आत्मने वात्म तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुचते प्रजहाती यदा कामन प्रजहा पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते अन्वय एवं श्रद्धा पार्थ अर्जुन यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित संपूर्ण कामान, कामनाओं को प्रजहाती भली भांति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से आत्मनी आत्मा में एव तुष्ट संतुष्ट रहता है तथा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ उच्यते कहा जाता है दुखे स्वुद्विग्न मना सुखेशय सु क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते उच्य पदछेदेश अनुन मना सुखेशय सु क्रोधः स्थित धी मुनि उच्यते अनवय एवं शब्दार्थ दुखे दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मना जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखे सुखों की प्राप्ति में विगत स्पृह जो सर्वथा निस्पृह है तथा वीतराग क्रोध जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि मुनि स्थित स्थिर बुद्धि उच्यति कहा जाता है यह सर्वत्र स्नेह तब तक प्राप्त शुभाशु निनती न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता पदछेद सर्वत्र अनास्ने शुभा अभिनंदती न दृष्टि अन्वय एवं शब्दार्थ यहनेह स्नेहित हुआ त उस उस शुभा या अशुभ, को प्राप्त होकर न न अभिनदी प्रसन्न होता है और न न देश द्वेष करता है तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता यदा ंग शर्व इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठि पदछेद यदा संहरते चय कंगाव शर्व इंद्रिया इंद्रिया तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अन्वय और श्रद्धार्थ कछुआ सर्वश सब और से अपने अंगानी अंगों को ईव जैसे समेट लेता है वैसे ही यदा जब अयम यह पुरुष इंद्रिया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 रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टि निवर्तते पर छेद विषया विवर्तनते वी निराह देना रसवर्जम रस अभी अस् दृष्ट निवर्तते अन्वय शब्दार्थ निराहारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले देना पुरुष के भी केवल विषया विषय तो विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली रसवर्जम वर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती अस्थित इस, प्रज्ञ पुरुष की तो रस आसक्ति भी परम परमात्मा का दृष्टवा साक्षात्कार करके निवर्त निवृत्त हो जाती है यत तो कौन्तेया हा कौय पुरुष सेपस्त इंद्रिया प्रमाथी हरती प्रशुभ मन पदचेद यतः कौंते इंद्रिया प्रमाथिनी प्रसम मन अन्वय एवं श्रद्धार्थ कौंते अर्जुन ही आसक्ति का नाश न ना होने के कारण प्रमाथीन ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणी इंद्रिया यततः यत्न करते हुए विपस्त बुद्धिमान पुरुषस्य पुरुष के मनह, मन को अपि भी प्रसम बलात् हरती हर लेती हैं सर्वाणि वसे तस्य यमी ये सर्वाणि संयम्य युक्त आसी मत्पर वसे यस्य तस्य इंद्रिया तज्ञा प्रतिष्ठि शुद्ध तानी उन सर्वाणी संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वस्मे करके युक्त समाहित चित्त हुआ मत परह मेरे पारायण होकर आसित ध्यान में बैठे ही क्योंकि यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाड़ी इंद्रिया वशे वश में होती हैं। तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है ध्यातो विषयानपुंसाते संगात संजाते काम कामात क्रोधो भी जायते पर छेद ध्यात विषयान पुंसुपजा संगा संगात सं काम का शब्दार्थ विषयान विषयों का ध्यायतः चिंतन करने वाले पुंस पुरुष की तेसु उन विषयों में संगह सक्ति उपजाएती हो जाती है संगात आसक्ति से काम उन विषयों की कामना संजायती उत्पन्न होती है और कामार्थ कामना में विघ्न पड़ने से क्रोधा क्रोध क्रोध अभिजायती उत्पन्न होता है क्रोधा स्मृति स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिदृति स्मृति बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्यतिवय शब्दार क्रोधात क्रोध से सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव भवती उत्पन्न हो जाता है सम्मोहात मूल भाव से स्मृति विभ्रम स्मृति में भ्रम हो जाता है स्मृति भ्रंशात्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धिनाश बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से प्रश्यति गिर जाता है राग द्वेश चरण आत्म वैर्विधेत्मा तु अति राग देश विषयान विधेयात्मा चरन आत्मच्यत्मा प्रसादती अन्वय शब्दार्थ तु परन्तु विधेयात्मा अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला आत्मवश्य है अपने वश में की हुई राग द्वेष वियुक्त है राग द्वेष ऐसी रहित इंद्रिय है इंद्रियों द्वारा विषयान विषयों में चरण विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसादम प्रसन्नता को अधिकती प्राप्त होता है प्रसा सर्वुखा हानि प्रसन्न चेत सोहयाशु बुद्धिषेच प्रसाद सर्वुखा हाई अस उपजाते प्रसन्न चेत स ही आशु बुद्धि बुद्धिषे अन्वय प्रसादे अंतकरण की प्रसन्नता होने पर अस्के सर्व दुखान संपूर्ण दुखों का हानि अभाव उपजायते हो जाता है और उस प्रसन्न चेतस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि बुद्धि आशु शीघ्र ही, ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पर्यवती भली भांति स्थिर हो जाती है नस्ती बुद्धि युक्त से ना युक्त भावना न चा भाव शांति और शांत से कुत सुखम न अस्थि बुद्धि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 होती च और उस आयुक्तस्य आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भावना भी ना नहीं होती तथा चा, चावयत भावनाहीन मनुष्य को शांति शांति न नहीं मिलती और अशांतस्य शांति रहित मनुष्य को सुखम सुख कु कैसे मिल सकता है इंद्रियाम ही चरता तदस्य हरती प्रज्ञा वायुर्नावीवा पर छेद इंद्रियाम ही चरता हरति हरती वायु नावम इव अम्भसी अन्वय एवं श्रद्धार्थ ही क्योंकि जैसे अम्भसी जल में चलने वाली नावम नाव को वायु वायु हरती हर लेती है वैसे ही चरता विषयों में विचरती हुई इंद्रिया इंद्रियों में से मनह मन मन जिस इंद्री के अनुसार विधीयत रहता है तत वह एक ही इंद्रिय अस् इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा बुद्धि को लेती तस्मा से महाबाहो निगृहिता इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदछेद तस्त सर्वशः इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठता अन्वय एवं श्रद्धार्थ तस्मात इसलिए महावाहो महावाहो जिस पुरुष की इंद्रियाड़ी इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सर्वश सब प्रकार निग्रहितानि निग्रह की हुई हैं तस्य सी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठा स्थिर है या जागर्ति निशाता संयमी यूता पश्य तो मुद्देद या निशा जागर्ति संयमी जागृती भूतानी भूतानि निशा पश्यतः मुने अन्वय एवं श्रद्धार्थ सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों के लिए या जो निशा रात्रि के समान है तस्म उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागृति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 आय प्रति सम्रप प्रति यम ये सीमाति न काम कामी परेद आपूल प्रति समुद्रम समुद्र आप प्रशंति यदत तदवत काम यम प्रविश आपनो तीन काम कामी अनवय श्रुदार्थ यदव जैसे नाना नदियों के आप जल जब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 जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशंति समा जाते हैं, है वही पुरुष शांति परम शांति को अपनो प्राप्त होता है काम कामी भोगों को चाहने वाला न नहीं विहाय कामन्य सर्वान निरहंकारः स हुमचर निस्पृह निर्ममो निरहंकार निर्म निरहंकार शांतिमिगति अन्वय एवं जो यो पुरुष सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर निर्म ममता रहित निरहकार अहंकार रहित और निपृहार इस्प्रिह, रहित हुआ चरती विचरता है सह वही शांतिम शांति को अधिगछति प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है स्थित निर्वाण मृक्षति स्थित पार्थ नए प्राप्य विमोति स्थित अस्म अंत अपि निर्वाणम निर्वाणती अनवय श्रद्धार्थ पार्थ अर्जुन ऐसा या ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति स्थिति है इनाम इसको प्राप्त प्राप्त होकर योगी कभी न विमोहिती मोहित नहीं होता और अंत कालीम काल इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है ओम तत्व श्रीमद भगवद गीता सुनिषद ब्रह्म विद्याम योग्रे श्रीकृष्णाजुन संवाद सांख्योगो नाम द्वित